जेरास काम भोगस मह बंभ धारेयमं सुदूकर मूलमेया मूलमेय महमस महोदोषुशय तमामे हुस निगंठवय विमुषाइस नर सात वि जो मनुष्य काम और भोगों के रस को जानता है उनका अनुभवी है उसके लिए अब ब्रह्मचर्य त्याग कर ब्रह्मचर्य के महाव्रत को धारण करना अत्यंत दुष्कर है निग्रंथ मुनि अब्रह्मचर्य अर्थात मैथुन संसर्भ का त्याग करते हैं क्योंकि ये अधर्म का मूल ही नहीं अपितु तो बड़े से बड़े दोषों का भी स्थान है जो मनुष्य अपना चित्त शुद्ध करने स्वरूप की खोज करने के लिए तत्पर है उसके लिए देह का श्रृंगार स्त्रियों का संसर्ग और स्वादिष्ट तथा पौष्टिक भोजन दूध मलाई घी मक्खन विविध मिठाइयाँ आदि का सेवन विष जैसा है काम ऊर्जा सेक्स एनर्जी मनुष्य के पास एकमात्र ऊर्जा है एक ही शक्ति है मनुष्य के पास उस शक्ति को हम कोई भी नाम दें वो शक्ति दो दिशाओं में गतिमान हो सकती है काम ऊर्जा किसी दूसरे के प्रति गतिमान हो तो यौन बन जाती है और काम ऊर्जा स्वयं के प्रति गतिमान हो तो योग बन जाती है ऊर्जा एक है दिशाओं के भेद से सारा जीवन भिन्न हो जाता है पानी को हम गर्म करें सौ डिग्री तक तो भाप बन जाता है हल्का हो जाता है आकाश की तरफ उड़ने में सक्षम हो जाता है पानी को हम ठंडा करें शून्य डिग्री के नीचे पत्थर का बर्फ हो जाता है भारी हो जाता है जमीन की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उस पर बजनी हो जाती भाप भी पानी है बर्फ भी पानी है भाप आकाश की तरफ उड़ती है बर्फ जमीन की तरफ गिर जाता है ऊर्जा एक है दिशाएं दो है जिसे हम यौन कहते हैं सेक्स कहते हैं वो उसी एक्स अज्ञात ऊर्जा का नीचे की तरफ प्रवाह है शून्य डिग्री के नीचे बर्फ बन जाना है तब जमीन का गुरुत्वाकर्षण उस पर सघन हो जाता है वही ऊर्जा वही एक्स अज्ञात शक्ति ऊपर की तरफ उठने शुरू हो जाए 100 डिग्री के पार परमात्मा की तरफ भाप की तरह उठनी शुरू हो जाती जमीन का नीचे का खिंचाव समाप्त हो जाता है शक्ति एक है दिशाएं अलग है तो पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि शक्ति एक है उसके उपयोग पर निर्भर करेगा कि वो आपको कहां ले जाए दूसरी बात यह समझ लेने जरूरी है कि शक्ति तथस्थ है शक्ति स्वयं आपसे नहीं कहती कि क्या करें शक्ति आपको हेतु नहीं देती गति नहीं देती शक्ति तथस्थ आपके भीतर मौजूद है आप ही जो करना चाहें उस शक्ति का उपयोग करते हैं शक्ति आपसे कुछ भी नहीं करवाती आप नीचे की ओर बहाना चाहें तो ऊर्जा नीचे की ओर बहेगी ऊपर की ओर बहाना चाहें तो ऊपर की ओर बहेगी निर्णायक आप हैं, शक्ति नहीं शक्ति आपके हाथ में है अगर नीचे ले जाएंगे तो नीचे के जो सुख दुख है वे मिलेंगे अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर के जो अनुभव है वे मिलेंगे तीसरी बात समझ लेनी जरूरी है कि इस शक्ति के रूपांतरण के दो उपाय हैं एक उपाय का नाम है योग एक उपाय का नाम है तंत्र दोनों विपरीत हैं दोनों उपाय जितने विपरीत हो सकते हैं उतने विपरीत हैं लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है मार्ग विपरीत भी एक लक्ष्य पर पहुंचा सकते हैं इस संबंध में थोड़ी बात समझने फिर यह सूत्र समझना आसान होगा तंत्र की मान्यता है कि काम ऊर्जा का पूरा अनुभव जब तक न हो तब तक काम ऊर्जा को रूपांतरित नहीं किया जा सकता काम ऊर्जा का जितना गहन अनुभव हो सके उतना ही काम के रस से मुक्ति हो जाती है। ये महावीर से बिल्कुल उल्टा सूत्र है इसे थोड़ा ठीक से समझ ले तो फिर महावीर का जो बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण है वो समझना आसान हो जाएगा कंट्रास्ट में एक दूसरे को सामने रख के देखना आसान हो जाएगा तंत्र मानता है कि हम केवल उसी से मुक्त हो सकते हैं जिसका हमें अनुभव हो लेकिन क्यों हम उसी से क्यों मुक्त हो सकते हैं जिसका हमें अनुभव हो तब तो इसका यह अर्थ होगा कि जिस दिन हमें मोक्ष का अनुभव होगा हम मोक्ष से मुक्त हो, हो जाएंगे तब तो इसका यह अर्थ होगा जिस दिन हमें आनंद का अनुभव होगा हम आनंद से मुक्त हो जाएंगे तब तो इसका यह अर्थ होगा कि जिस दिन हम आत्मा का अनुभव कर लेंगे उस दिन आत्मा व्यर्थ हो जाएगी नहीं तंत्र का कहना यह है जिस अनुभव की पूरी प्रक्रिया से गुजरकर अगर मुक्ति न हो तो समझना के वो अनुभव स्वभाव है और जिस अनुभव से गुजर के मुक्ति हो जाए समझना की वो परभाव है उस अनुभव से मुक्ति हो जाती है जिसमें पहले सुख मालूम पड़ता था और पीछे दुख मिलता है उस अनुभव से मुक्ति हो जाती है जिसके ऊपर तो लिखा था अमृत लेकिन खोल फाड़ने पर जहर मिलता है उस अनुभव से मुक्ति हो जाती है जो व्यर्थ सिद्ध हो जाता है इसलिए तंत्र कहता है काम का पूरा अनुभव आवश्यक है ताकि काम का रस विलीन हो जाए क्योंकि काम का रस भ्रांत है रस है नहीं प्रतीत होता है जो प्रतीत होता है अगर पूरे अनुभव से गुजरा जाए तो विलीन हो जाएगा रात के अंधेरे में मुझे एक रस्सी सांप मालूम पड़ती है उस समय कितना ही भागूं वो मेरे लिए रस्सी रस्सी न हो पाएगी सांप ही बनी रहेगी तंत्र कहता है निकल जाऊं प्रकाश को जला लू देख लूं, जान लूं, अनुभव में आ जाए कि रस्सी है सांप नहीं है तो भय विलीन हो जाएगा काम वासना मालूम होती है स्वर्ग है मालूम होता है काम वासना में गहरा आनंद है अगर वस्तुतः आनंद है तो तंत्र कहता है छोड़ना पागलपन है अगर वस्तुतः आनंद नहीं है तो अनुभव से गुजर के जान लेना जरूरी है कि रस्सी रस्सी है सांप नहीं है और जिस दिन यह दिखाई पड़ जाएगा कि अनुभव आनंदहीन है न केवल आनंदहीन है बल्कि दुख परिपूरित है उस दिन उसे कौन पकड़ना चाहेगा ये तंत्र की दृष्टि है ये एक उपाय है दूसरा एक उपाय है जो महावीर की दृष्टि है जो योग की दृष्टि है और ये दोनों बिल्कुल विपरीत है पोलर अपोजिट से महावीर कहते हैं जिसका अनुभव हो जाए उससे छुटकारा मुश्किल है महावीर कहते हैं जिसका हम अनुभव करते हैं तो अनुभव की प्रक्रिया में आदत निर्मित होती है जितना अनुभव करते हैं उतनी आदत निर्मित होती है और आदत का एक दुष्ट चक्र है आदत का एक दुष्ट चक्र है धीरे धीरे यांत्रिक हो जाता है एक अनुभव किया दूसरा अनुभव किया फिर ये अनुभव हमारे शरीर की रोए रोए की मांग बन जाती है फिर इस अनुभव के बिना अच्छा नहीं लगता और अनुभव से भी अच्छा नहीं लगता अनुभव करते हैं तो लगता है कुछ भी ना मिला और अनुभव नहीं करते तो लगता है कुछ खो रहा है तो अनुभव करते हैं पछताते हैं और तब फिर खाली जगह मालूम होने लगती फिर अनुभव करते हैं महावीर कहते हैं जिसका अनुभव कर लिया जाए अनुभव आदत का निर्माता हो जाता है और आदमी जीता है आदत से आप 24 घंटे जो करते हैं वो सिर्फ आदत है जरूरी नहीं है कि करने के लिए कोई अंत प्रेरणा रही हो ठीक वक्त रोज भोजन करते हैं उस वक्त शरीर कहता है भूख लगी जरूरी नहीं है कि भूख लगी हो और घड़ी अगर बदल के रख दी जाए और आप एक बजे रोज भोजन लेते हैं और आपको पता ना हो कि घड़ी धोखा दे रही है अभी ग्यारह ही बजे हैं और घड़ी में एक बज गया तो आपका पेट खबर देना शुरू करेगा कि भूख लग गई है मन को खबर हुई कि एक बज गया कि आदत दोहरनी शुरू हो जाएगी आप जिस वक्त सोते हैं अगर उसी वक्त न सो जाएं तो नींद तिरोहित हो जाती अगर नींद वास्तविक थी और आप रोज बारह बजे रात सोते थे तो एक बजे रात तक और भी तीव्रता से आनी चाहिए लेकिन अगर 12 बजे नहीं सोए एक बज गया तो नींद आती ही नहीं वो जो 12 बजे की नींद थी आत्तन थी है थी वास्तविक नींद नहीं थी अगर आपको एक बजे भूख लगती है और अब तीन बज गए तो आप हैरान होंगे भूख मर जाती है बढ़नी चाहिए अगर वास्तविक भूख है तो एक बजे वाली भूख तीन बजे और गहरी हो जानी चाहिए लेकिन तीन बजे भूख मर जाती क्योंकि तो भूख आत्तन थी सभ्य आदमी जितना सभ्य होता है उतनी आदत से जीता है ना असली भूख रह जाती ना असली नींद रह जाती तब आदमी का काम अनुभव भी आदत हो जाता है तब जरूरी नहीं कि भीतर कोई अंत प्रेरणा हो पति पत्नी आदत हो जाते और आदत दौड़ती चली जाती है एक बहुत बड़े विचारक डीएच लॉरेंस ने लिखा है कि विवाह अनुभव कम आदत ज्यादा है वही कमरा वही बिस्तर वही रंग वही पत्नी वही समय आदत डीएच लारेंस ने लिखा है कि एक बात मुझे इतनी कष्ट कर है जितनी और कोई नहीं रोज उसी बिस्तर पर सोना उसने लिखा है कि मैं कहीं भी मरना पसंद करूंगा बिस्तर पर नहीं ऐसे आमतौर से निन्यानवे प्रतिशत लोग बिस्तर मरते। पर मरते आदमी बड़ा मजेदार है अगर आप हवाई जहाज में बैठें तो लोग कहते हैं मत बैठो कभी कभी लाख में एक आदमी हवाई जहाज में मरता है घोड़े पर सवारी करें तो लोग कहते मत करो कभी कभी हजार में एक आदमी घोड़े से गिरकर मर जाता है, लेकिन कोई आपसे नहीं कहता बिस्तर पर मत सो निन्यानबे प्रतिशत आदमी बिस्तर पर मरते अधिकतम दुर्घटनाएं बिस्तर पर घटती डीएचारंस ने कहा कि बिस्तर एक आदत है और ठीक समय पर जैसे भूख लगती है और नींद आती है ठीक समय पर काम की वृत्ति पैदा हो जाती और तब लोग आदतें दोहराते रहते हैं महावीर कहते हैं अनुभव आदत को निर्माण करता है और आदमी आदत से जीता है होश से नहीं जीता अगर होश से जिए तो तंत्र की बात ठीक हो सकती लेकिन आदमी जीता है आदत से होश से नहीं जीता इसलिए महावीर की बात में भी अर्थ है महावीर कहते हैं एक बार आदत बननी शुरू हो जाए तो फिर बनती चली जाती है बीज को जमीन में मत डालो तो अंकुर नहीं निकलता एक बार डाल दो तो फिर अंकुर निकलता चला जाता है और वृक्ष बन जाता है और वृक्ष में हजार करोड़ बीज लग जाते लेकिन बीज को जमीन में मत डालो रखा रहने दो तो अंकुर नहीं निकलता एक दफा अनुभव में गुजरो बीच जमीन पकड़ लेता है और फिर आदत का अंकुर बढ़ना शुरू हो जाता है फिर वो बढ़ता चला जाता है फिर वो बड़ा होता चला जाता है इसलिए महावीर ने बच्चों को भी दीक्षा का मार्ग खोला बल्कि महावीर के हिसाब से बच्चे को ही दीक्षा देनी चाहिए अब तो मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि सात साल की उम्र के बाद आदमी में बदलाहट मुश्किल हो जाती तो अगर सात साल प्राथमिक सात वर्ष एक ढंग के निर्मित कर दिए जाएं तो आदमी फिर उन्हीं ढंगों में जीता चला जाता है इसलिए पहले सात वर्ष पूरे सत्तर वर्ष की संक्षिप्त कथा है फिर वही दौड़ता चला जाता है ये बड़ी मजे की बात है इस पर थोड़ा सोचना जरूरी कि आदत कितनी अद्भुत है आप अपनी माँ को प्रेम करते हैं सभी बच्चे करते हैं लेकिन आपने कभी ख्याल न किया होगा कि मां का प्रेम भी वैज्ञानिक अर्थों में सिर्फ आदत थे इस पर लोरेंज ने बहुत काम किया और लोरेंज ने सब्स्टिट्यूट मदर्स परिपूरक माताओं का प्रयोग किए जिससे एक बदख का बच्चा पैदा हुआ तो बदक का बच्चा पैदा होता है तो बदक ही उसे सबसे पहले मिलती है मुर्गी का बच्चा पैदा होता है तो मुर्गी उसे सबसे पहले मिलती है स्वभावता आदमी का बच्चा पैदा होता है तो पहला दर्शन और पहला अनुभव मां का होता है लोरेंज ने ऐसे प्रयोग किए कि मुर्गी का बच्चा पैदा हो तो मुर्गी का उसे अनुभव ना हो पाए मुर्गी छिपा ली जाए मुर्गी की जगह उसने रबर का फुग्गा फुला के रख दिया बच्चे ने पहला जो दर्शन हुआ बच्चे को जो पहला अनुभव हुआ और पहला अनुभव अंतिम अनुभव है पहला अनुभव सबसे गहन अनुभव है क्योंकि सबसे पहली आदत है फिर सब कुछ उसके ऊपर निर्मित होगा उस बच्चे ने रबर का फुग्गा देखा और रबर के फुग्गे के प्रति वैसा ही आसक्त हो गया जैसा माँ के प्रति इसके बाद रबर का फुग्गा हवा में उड़ाया जाए तो बच्चा उसके पीछे दौड़े लेकिन मां पास हो तो उसकी तरफ ध्यान देना थे मां व्यर्थ हो गई क्योंकि वो आदत ना बन पाई ये रबर का फुग्गारा सार्थक हो गया ये मां बन गया लोरेंज कहता है कि मां का कोई अर्थ नहीं वो पहली आदत थी लेकिन और बड़े अनुभव हुए ये जो मुर्गी का बच्चा रबर के गुब्बारे के पास बड़ा हुआ इसको खाना इसको पीना सब यांत्रिक विधि से दिया गया इसकी मां से नहीं इसके मां से कोई संबंध नहीं जोड़ा गया एक बड़ी हैरानी की बात है कि इस बच्चे के मन में मादाओं के प्रति कोई रस पैदा नहीं हुआ वो मुर्गियों में उत्सुक नहीं रहा उसके जीवन में सेक्स सूख गया मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस बच्चे का मां से पहला संपर्क ना हो जीवन में स्त्री से उसके गहरे संबंध ना हो पाएंगे माँ ही पहली आदत है और इसलिए हर आदमी अपनी पत्नी में मां को खोजता रहता है जाने अनजाने चेतन अचेतन मां को खोजता रहता है और बड़ी कठिनाई ये है कि माँ दोबारा मिल नहीं सकती पत्नी में इसलिए पत्नी से कभी चैन और शांति नहीं मिल सकती मां पत्नी हो नहीं सकती और कोई पत्नी मां बनने को राजी नहीं और कठिनाई तो यह है कि यह अचेतन आकांक्षा है इसलिए अगर कोई पत्नी मां बनने को राजी हो तो भी पति को दुख होगा पुरुषों का इतना आकर्षण स्त्रियों के स्तन में मां के संबंध में बनी पहली आदत का परिणाम है और कुछ भी नहीं माँ से पहली आदत बनी दूसरी आदत स्तन से बनी इसलिए पुरुष स्त्री के स्तन में इतने आतुर इतने उत्सुक चित्रकार मूर्तिकार फिल्में, वो सब स्त्री के स्तन के आसपास निर्मित होती चली जाती है कहानियाँ कविताएं रोमांस वो सब स्त्री के स्तन के आसपास निर्मित होता चला जाता है उससे कुछ और पता नहीं चलता सिर्फ इतना ही पता चलता है जैसा मुर्गी रबर के गुब्बारे के पास आसक्त हो गई बच्चा इस के प्रति आसक्त हो गया और बूढ़ा भी मुक्त नहीं हो पाता उस आदत से बूढ़ा भी मुक्त नहीं हो पाता स्तन की आदत से वो रस कायम ही रहता है वो रस बना ही रहता है अगर आपके इतनी महत्वपूर्ण है तो महावीर कहते हैं जिस अनुभव से छूटना हो उस अनुभव में ना उतरना ही उचित है उतर जाने के बाद छूटना रोज रोज मुश्किल होता चला जाएगा महावीर मनुष्य को एक यंत्र की भांति देखते हैं और निन्यानबे प्रतिशत आदमी यंत्र हैं तो महावीर कहते हैं यंत्रवत्त आदमी का जो जीवन है वो वही रोक दिया जाना चाहिए जहां से चीजों की शुरुआत होती है क्या इस बात की संभावना है कि अगर एक व्यक्ति को काम के समस्त अनुभवों परिस्थितियों से बाहर रखा जा सके तो उसके जीवन में काम का प्रवाह पैदा नहीं होगा इस बात की संभावना नहीं है कि काम का प्रवाह पैदा नहीं होगा एक दिन बच्चा युवा होगा शक्ति से भरेगा ऊर्जा आएगी शरीर का यंत्र शक्ति देगा काम ऊर्जा भर उठेगी काम से काम की ऊर्जा से सारी परिस्थितियां भी रोक ली जाएं तो भी बच्चा भरेगा लेकिन एक फर्क पड़ेगा उस बच्चे के पास आत्तों के सुनिश्चित मार्ग ना होंगे ऊर्जा भर जाएगी लेकिन आत्तों के बहने के लिए कोई निर्मित मार्ग ना होंगे उस बच्चे की ऊर्जा को किसी भी दिशा में रूपांतरित करना आसान होगा जिनके मार्ग निर्मित हो गए हैं उन्हें नए मार्ग बनाना कठिन होता है क्योंकि ऊर्जा पुराने मार्ग पर बिना श्रम के बहती है अगर कोई भी मार्ग निर्मित ना हो तो नया मार्ग निर्मित करना बहुत आसान होता है क्योंकि ऊर्जा बहना चाहती है और कोई भी मार्ग मिल जाए तो गति से उस मार्ग पर अग्रसर हो जाती महावीर की यही दृष्टि है वो कहते हैं काम का अनुभव खतरे में ले जाएगा फिर ब्रह्मचर्य की तरफ आना मुश्किल होता चला जाएगा इसलिए अनुभव से बचना इसे ध्यान से समझ ले अनुभव से बचना दमन नहीं है रिप्रेशन नहीं है जिसको फ्रायड ने दमन कहा है वो अनुभव से बचना दमन नहीं है महावीर के लिए अनुभव से बचना ऊर्जा को दबाना नहीं है अनुभव से बचना ऊर्जा को नया मार्ग देना है जो ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है उसे अगर ऊपर की तरफ ले जाना है तो नीचे की तरफ बहने का अनुभव ना हो तो ऊपर की तरफ मार्ग बनाना आसान होगा लेकिन तब तंत्र की और महावीर के योग की सारी प्रक्रियाएं विपरीत हो जाएंगी सारी प्रक्रियाएं तंत्र जो भी करेगा महावीर के लिए वो गलत हो जाएगा और महावीर जो भी करेंगे वो तंत्र के लिए गलत होगा मेरी दृष्टि में दोनों मार्गों से पहुंचना संभव है दोनों मार्गों पर अलग अलग बात पर जोर है ऊपर से लेकिन भीतर एक ही बात पर जोर है वो भी आपसे कह दू वो जोर तंत्र कहता है रस से मुक्ति होगी अनुभव से महावीर कहते हैं रस लेना ही मत तो मुक्ति होगी लेकिन रस से मुक्ति दोनों में केंद्रीय है रस से मुक्ति कैसे होगी इन बातों में दोनों में भेद है इसलिए तंत्र उन लोगों के लिए आसान पड़ेगा जो होश को जगाने में लगे हैं जो लोग होश को जगाने में नहीं लगे हैं उनके लिए तंत्र खतरनाक होगा इसलिए तंत्र बहुत थोड़े से लोगों की काम की बात मालूम पड़ती है इसलिए तंत्र का व्यापक प्रभाव नहीं हो सका लेकिन भविष्य में तंत्र का व्यापक प्रभाव होगा क्योंकि वो सारा समाज का जीवन का ढांचा रोज रोज तंत्र के ज्यादा अनुकूल आता जा रहा है और लोग अनुभव से रस विहीन होते चले जा रहे हैं ये जान के आपको हैरानी होगी कि जिन देशों में यौन की जितनी स्वतंत्रता है यौन के प्रति उतनी ही विरक्ति पैदा होती जा रही है जिन मुल्कों में यौन का जितना जितनी गुलामी है जितनी परतनता है उतनी यौन के प्रति उत्सुकता है अगर सारा जगत ठीक से समृद्ध हुआ समृद्ध होने का मतलब दो ही होता है क्योंकि आदमी की दो ही भूख है एक शरीर की भूख है जो रोटी से पूरी होती है मकान से पूरी होती है सामान से पूरी होती और एक यौन की भूख है जो प्रेम से पूरी होती अगर इन दोनों का अतिरेक हो गया तो तंत्र की सार्थकता बढ़ती चली जाएगी लेकिन अभी भी वो अतिरेक हुआ नहीं और महावीर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है उस विपरीतता में जो मौलिक बिंदु हैं वो हम ख्याल में ले ले तो फिर सूत्र समझ में आ जाए तंत्र कहता है जिससे मुक्त होना है उसमें जाओ महावीर कहते हैं जिससे मुक्त होना है उसको छुओ ही मत पहले कदम पर रुक जाओ क्योंकि अंतिम कदम पर तुम रुक सकोगे इसका भरोसा कम है तंत्र कहता है अगर शराब से मुक्त होना है तो शराब पियो और होश को संभालो शराब की मात्रा उतनी ही बढ़ाते जाओ जितना होश बढ़ता जाए लेकिन होश सदा ऊपर रहे और शराब कभी भी बेहोश न कर पाए और तांत्रिकों ने अद्भुत प्रयोग किए और ऐसे तांत्रिक हैं कि उनको कितना ही नशा पिला दो बेहोश न कर पाओगे बेहोशी न आए तो शराब पी भी और नहीं भी पी शरीर में तो शराब गई और चेतना में शराब का कोई संस्पर्श ना हुआ तो तंत्र कहता है चेतना को मुक्त करो शराब को जाने दो शरीर में लेकिन चेतना को अछूता रहने दो यह कठिन है लंबी साधना की बात है और सबके लिए शायद संभव भी नहीं हालांकि सब करना चाहेंगे लेकिन तंत्र का सूत्र पूरा करना कठिन है क्योंकि तंत्र का सूत्र यह है कि होश ना खो जाए तो शराब पियो महावीर कहते हैं अगर होश खोता हो तो बेहतर है पियो ही मत लेकिन दोनों एक बात में राजी हैं कि होश नहीं खोना चाहिए महावीर कहते हैं पियो ही मत कहीं होश ना खो जाए तंत्र कहता है पियो और होश को बढ़ाओ यह सभी बातों के संबंध में महावीर कहते हैं मांस नहीं तंत्र कहता है मांस भी प्रयोग किया जा सकता है लेकिन तंत्र कहता है चाहे सब्जी खाओ चाहे मांस खाओ भीतर मन में कोई भेद ना पड़े वो बहुत कठिन बात है तंत्र कहता है अभेद को पाना है अद्वैत को पाना है तो कोई भेद ना पड़े मांस खाओ तो सब्जी लो तो कोई भेद भीतर ना पड़े अगर भेद पड़ गया तो मांस खाना खतरनाक हो गया अगर भेद ना पड़े भीतर कोई जहर भी पियो या अमृत भी भी भीतर कोई भेद ना पड़े भीतर अनासक्त मन बना रहे दोनों बराबर मालूम पड़े तो तंत्र कहता है फिर मांसाहार मांसाहार नहीं महावीर कहते हैं ये कठिन है कि भेद ना पड़े जिनके जीवन में हर चीज में भेद है वो कितने कहें कि सोना हमारे लिए मिट्टी है फिर भी सोना सोना है और मिट्टी मिट्टी है जिनके जीवन में हर चीज में भेद है जो इंच भर बिना भेद के नहीं चलते वो मदिरा और मांस लेकर पानी जैसा पी जाएंगे इसकी आशा करनी कठिन है तो महावीर कहते हैं जहां से गिर जाने का डर हो वहां गति मत करो इसलिए पूरी प्रक्रिया का रूप बदल जाएगा जो मनुष्य काम और भोगों के रस को जानता है उनका अनुभवी है उसके लिए अब ब्रह्मचर्य त्याग कर ब्रह्मचर्य के महाव्रत को धारण करना अत्यंत दुष्कर है आदत को तोड़ना अत्यंत दुष्कर है और आप सब जानते हैं कि काम की आदत गहनतम आदत है एक आदमी सिगरेट पीता उसे छोड़ना मुश्किल है हालांकि पीने वाले सभी ये सोचते हैं कि जब चाहे तब छोड़ दें पीने वाले कभी ये नहीं सोचते कि हम कोई एडिक्टेड हैं कि हम कोई इसके गुलाम हो गए मुल्ला नसरुद्दीन को उसके डॉक्टर ने कहा कि अब तुम शराब बंद कर दो क्योंकि शराब से एडिक्शन पैदा होता है आदमी गुलाम हो जाता है मुला रसनुद्दीन ने कहा कि रहने दो चालीस साल से पी रहा हूं अभी तक अडिक्टेड नहीं हुआ अब क्या खा खाऊंगा अनुभव से कहता हूं कि 40 साल से रोज पी रहा हूं अभी तक एडिक्टेड नहीं हुआ आप जो भी करते हैं सोचते हैं जब चाहे तब छोड़ दें इतना आसान नहीं जरा सी आदत भी छोड़नी आसान नहीं आदत बड़ी बजनी है आपकी आत्मा आदत से बहुत कमजोर है एक छोटी सी आदत छोड़ना चाहे तब आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है लेकिन काम तो गहनतम आदत है क्योंकि बायोलॉजिकल है जैविक है गहनतम आपके प्राणों में काम की ऊर्जा छिपी है क्योंकि आदमी का जन्म होता काम से उसका रोआ रोआ निर्मित होता काम से उसका एक एक कोष्ठ पैदा होता काम के कोष्ट से आप काम का ही विस्तार है आप हैं इसलिए जगत में कि आपके माता पिता उनके पिता उनके मां करोड़ों करोड़ों वर्ष से काम ऊर्जा को फैला रहे हैं आप उसका एक हिस्सा हैं आपके माता पिता की काम वासना का फल है इस फल के रोए रोए में कण कण में काम वासना छिपी है और सब आते ऊपरी हैं काम वासना गृहतम आदत है इसलिए महावीर कहते हैं अगर आदत निर्मित होनी शुरू हो जाए तो अत्यंत दुष्कर है फिर अब ब्रह्मचरी का त्याग करके ब्रह्मचरी में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है असंभव वे नहीं कहते इसलिए तंत्र का पूर्ण निषेध नहीं है दुष्कर कहते हैं और निश्चित ही जिनको सिगरेट पीना छोड़ना मुश्किल हो उनके लिए महावीर ठीक ही कहते हैं जो सिगरेट भी ना छोड़ सकते हो वो सोचते हो कि काम के अनुभव को छोड़ देंगे तो वे आत्महत्या में लगे उनके लिए यह संभव नहीं होगा इसलिए तंत्र की भी शर्तें बड़ी अजीब हैं तंत्र पहले और सब तरह की आदतें तोड़वाता है और जब निश्चिंत हो जाता है तांत्रिक गुरु कि सब तरह की आदतें टूट गई तब तब वो इन गहन प्रयोगों के लिए आज्ञा देता है तंत्र की शर्तें कठोर हैं। तंत्र मानता है जब तक प्रत्येक स्त्री में मां का दर्शन न होने लगे न केवल मां का बल्कि जब तक प्रत्येक स्त्री में तारा का दुर्गा का देवी का भगवती का परम मां का जगत जननी का स्मरण न होने लगे तब तक तंत्र नहीं कहता कि संभोग के द्वारा समाधि उपलब्ध हो सकेगी तो तंत्र की प्राथमिक प्रक्रियाओं में स्त्री में मां का दर्शन परम जननी का दर्शन इसके प्रयोग है इसलिए सभी तांत्रिक इस पर को मां के रूप में देखते हैं पिता के रूप में नहीं और जब मां दिखाई पड़ने लगे प्रत्येक स्त्री में तभी तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है और तंत्र के प्रयोग की जो पूरी आयोजना है वो अति कठिन है अति कठिन इसलिए है कि पहले स्त्री को त्रोहित करना होता है वो समाप्त हो जाए विलीन हो जाए स्त्री मौजूद ना रहे और तब भी उसके साथ संभोग में परम पवित्र भाव से प्रवेश करना होता है अगर क्षण भर को भी वासना आ जाए तो तंत्र का प्रयोग असफल हो जाता है लेकिन वो दुभर है महावीर कहते हैं दुष्कर है आसान आदमी के लिए यही है कि वो जिससे मुक्त होना चाहता हो उसकी आदत निर्मित ना करे ये आसान क्यों है क्योंकि जब ऊर्जा भीतर भरती है तो बहनी चाहती ऊर्जा का लक्षण है बहना जैसे नदी बहती है सागर की तरफ ऐसे ऊर्जा भी किसी से मिलने के लिए बहती है ये मिलन दो तरह के हो सकते हैं ये मिलन या तो अपने से बाहर घटित होगा किसी पुरुष का स्त्री से किसी स्त्री का पुरुष से ये एक बहाव है एक और बहाव है भीतर की तरफ अपने से ही मिलने का ये जो आंतरिक बहाव है अगर बाहर बहने की आदत ना हो तो शक्ति खुद इतनी भर जाएगी कि वो भीतर के द्वार खटखटाने लगेगी और भीतर बढ़ना शुरू हो जाएगी ब्रह्मचर्य पर इतना जोर इसी कारण है इस कारण की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वो शक्ति खुद भी मार्ग खोजने लगे और नीचे की कोई आदत ना हो बाहर की कोई आदत ना हो दूसरे के प्रति बहने की कोई आदत ना हो तो मार्ग ना मिले और जब मार्ग नहीं मिलता और शक्ति बढ़ती चली जाती और बांध तोड़ना चाहती है तब साधक आसानी से भीतर जाना वाला मार्ग खोल सकता है शक्ति खुद ही सहयोगी हो जाती है खोलने के लिए इसलिए महावीर कहते हैं निर्ग्रंथ मुनि अब ब्रह्मश् अर्थात मैथुन संसार का क्या करते हैं क्योंकि ये अधर्म का मूल ही नहीं अपितु बड़े से बड़े दोषों का भी स्थान है अगर ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है तो समस्त अधर्म का मूल है क्योंकि धर्म की परिभाषा हमने की स्वभाव धर्म का अर्थ हुआ अपने को पा लेना अधर्म का फिर अर्थ हुआ अपने से बाहर किसी को पाने की कोशिश दी आदर्श दूसरे को पाने की कोशिश धर्म का अर्थ है स्वयं को पाना तो अधर्म का अर्थ हुआ पर को पाना इसलिए काम वासना से ज्यादा अधर्म कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि काम वासना का अर्थ ही है दूसरे की खोज धर्म का अर्थ है अपनी खोज तो महावीर कहते हैं अधर्म का मूल है और बड़े से बड़े दोषों का स्थान इस भी इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है हमारे जीवन में जितने दोष पैदा होते हैं उनमें निन्यानबे प्रतिशत काम वासना से संबंधित होते आदमी अगर धन इकट्ठा करने के लिए पागल हो जाता है तो उसे चाहे पता हो या ना पता हो आदमी धन इसलिए पाना चाहता है कि अंततः धन से कामवासना पाई जा सकती आदमी पद पाना चाहता है यश पाना चाहता है अंततः इसीलिए कि उससे कामवासना ज्यादा सुगमता से पूरी की जा सकती आदमी जीवन में और जो जो करने निकल पड़ता है उस सब के पीछे गहन में कामवासना छिपी होती है। ये दूसरी बात है कि वो पूरा ना कर पाए वो साधन को ही पूरा करने में लगा रहे और साध तक न पहुंच पाए ये दूसरी बात है लेकिन गहन में साध एक ही होता है क्यों ऐसा है क्योंकि आदमी काम वासना का विस्तार और आदमी के भीतर मैंने कहा दो भूखे हैं आप जब भोजन करते हैं तो ये आपके जीवन की सुरक्षा है और जब आप यौन में उतरते हैं तो ये जाति के जीवन की सुरक्षा है वो भी एक भोजन है आप अगर भोजन करना बंद कर दें तो आप मरेंगे अगर आप काम वासना बंद कर दें तो आप जाति को मारने का कारण बनते हैं। इसलिए जर्मनी के बड़े प्रसिद्ध विचारक इमेनुअल कांट ने तो ब्रह्मचरी को अनीति कहा है और उसके कारण है कहने के उसका कहना यह है कि अगर सारे लोग ब्रह्मचरी का पालन करें तो जीवन तिरोहित हो जाएगा और कांट कहता है नीति का यह नियम है ऐसा नियम जिसका सब लोग पालन कर सके जिसका सब लोग पालन न कर सके और अगर सब लोग पालन करें तो जीवन जो कि नीति का आधार है संभावना है वही त्रोहित तो हो जाए तो वो अनिति है फिर तो ब्रह्मचर्य भी नहीं पाला जा सकता अगर जीवन त्रोहित तो हो जाए तो जो नियम की पूर्णता स्वयं ही नियम को नष्ट कर देती हो वो नियम नैतिक नहीं है एक अर्थ में ठीक है आप किसी को मारते हैं यह हिंसा है आप अगर काम वासना को रोक लेते हैं तो भी आप उनकी हिंसा कर रहे हैं जो इस काम वासना से पैदा हो सकते थे कांड के हिसाब से ब्रह्मचरी हिंसा है जो हो सकते थे जो जन्म ले सकते थे उनको आप रोक रहे हैं तो कांड कहता है कोई आदमी अगर भूखा रहे ये उतना बड़ा पाप नहीं क्योंकि वो अपने लिए कुछ अपने ऊपर कुछ कर रहा है ठीक है स्वतंत्र है लेकिन कोई आदमी ब्रह्मचारी रहे तो ये खतरनाक है क्योंकि इसका इसका अर्थ हुआ कि वो जाति को नष्ट करने का उपाय कर रहा है लेकिन कांड की सोचने की एक सीमा है इस जीवन के अलावा कांड के लिए और कोई जीवन नहीं है इस जीवन के पार और कोई रहस्य का लोक नहीं महावीर कहते हैं कि जो ऊर्जा इस जगत में प्राणियों को जन्म देने के काम आती है वही ऊर्जा स्वयं को उस जगत में जन्म देने के काम आती है ऊर्जा वही है आत्म जन्म, खुद का ही पुनर्जन्म उसके ही काम आती है। तो महावीर के तर्क अलग है महावीर कहते हैं और अब तो विज्ञान समर्थ, समर्थन देता है एक संभोग में कोई दस करोड़ सेल वीरियाणु छूटते हैं तो महावीर कहते हैं एक संभोग में दस करोड़ जीवन छूटते हैं दो घंटे के भीतर वो सब मर जाते हैं तो प्रत्येक संभोग में दस करोड़ जीवन की हत्या का पाप है और एक आदमी अगर अपने जीवन में संयम पूर्वक संभोग करे तो चार हजार संभोग कर सकता है चार हजार संभोग में प्रति संभोग में दस करोड़ जीवन नष्ट होते हैं वो आप गणित को फैला लें अगर आपके 10-5 बच्चे पैदा भी हो जाते हैं तो अरबों खरबों जीवन की हत्या पर जीवन बड़ा अद्भुत है 10 करोड़ जीवन छूटते हैं संभोग में और उनमें संघर्ष शुरू हो जाता है उसी वक्त बाजार में ही प्रतियोगिता नहीं है दिल्ली में ही प्रतियोगिता नहीं है जैसे ही दस करोड़ ये जीवाणु स्त्री योनि में मुक्त होते हैं इनमें संघर्ष शुरू हो जाता है ये दस करोड़ लड़ने लगते हैं आपस में कि कौन आगे निकल जाए क्योंकि एक ही स्त्री अंडे तक पहुंच सकता है तो जो ओलंपिक में दौड़े होती है वो कुछ भी नहीं है बड़ी से बड़ी दौड़ जिसका आपको पता भी नहीं चलता है, जिस पर सारा जीवन निर्भर होता है वो बड़े अज्ञात में होती ये दस करोड़ दौड़क धावक दौड़ पड़ते हैं इन में से एक पहुंच पाता है बाकी सब मर जाते हैं रास्ते में और वो एक भी सदा नहीं पहुंच पाता जितनी जमीन की संख्या है इस वक्त इतनी संख्या एक आदमी पैदा कर सकता है साढ़े तीन अरब लोग हैं एक एक आदमी के पास उसके वीरी में इतने जीवाणु हैं कि साढ़े तीन अरब लोग पैदा करते एक आदमी एक जीवन में इतनी हत्याएं करता है ये सब मर जाते हैं ये बच नहीं सकते महावीर का हिसाब ये है कि ये बड़ी हिंसा है इसलिए महावीर अब ब्रह्मचरी को हिंसा कहते ये बड़ी भारी मान हिंसा है क्योंकि इतना प्राण ये सारी की सारी ऊर्जा रूपांतरित हो सकती है और इस सारी ऊर्जा के आधार पर स्वयं का नवजन्म हो सकता है फिर महावीर यह भी नहीं मानते कि इस जगत का होना कोई अनिवार्यता है ये न हो तो कुछ हर्जा नहीं क्योंकि इसके होने से सिवाय हर्जे के और कुछ भी नहीं होता है ये पृथ्वी खाली हो तो हर्जा क्या है आप न हुए तो ऐसा क्या बिगड़ जाता है फूल ऐसे ही खिलेंगे चांद ऐसा ही निकलेगा समुद्र ऐसी ही दहाड़ मारेगा हवाए इतनी ही शांत से बहेंगी सिर्फ बीच में आपके मकानों की बाधा न होगी आपके होने न होने से फर्क क्या पड़ता है आप नहीं हुए तो क्या होता है आपके होने से जमीन सिर्फ एक नरक बन जाती महावीर कहते हैं ये जो चेतना रोज रोज शरीर में उतरती है उपद्रव ही पैदा करती इसे शरीर से मुक्त करना है और किसी दूसरे लोक में इसको जन्म देना है जहां कोई संघर्ष नहीं है मोक्ष और संसार में इतना ही अर्थ है संसार में हर चीज संघर्ष है हर चीज चाहे आपको पता चलता हो या ना पता चलता हो यहां एक सांस भी मैं लेता हूं तो किसी की सांस छीन कर लेता हूं। यहां मैं जीता हूं तो किसी को मार के जीता हूं यहां होने का अर्थ ही किसी को मिटाना यहां कोई उपाय ही नहीं है यहां जीवन मौत से ही चलता है यहां हिंसा भोजन है चाहे कोई मांस खाता हो या न खाता हो पशु पक्षी मारता हो न मारता हो लेकिन कुछ भी खाता हो सब भोजन हिंसा है हिंसा से बचा नहीं जा सकता कोई उपाय नहीं तो महावीर कहते हैं एक ऐसा लोक भी है चेतना का जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है जहां कोई संघर्ष नहीं ध्यान रहे सारा संघर्ष शरीर के कारण है आत्मा के कारण कोई भी संघर्ष नहीं इस पृथ्वी पर भी जो लोग आत्मा को पाने में लगते हैं उनका किसी से कोई संघर्ष नहीं अगर मैं धन पा रहा हूं तो किसी का छीनूंगा अगर मैं सौंदर्य की खोज कर रहा हूं तो किसी ना किसी को क्रूप कर दूंगा मैं कुछ भी कर रहा हूं बाहर के जगत में कोई ना कोई छीनेगा कोई न कोई पीछे पड़ेगा लेकिन अगर मैं ध्यान कर रहा हूं अगर मैं भीतर शांत होने की कोशिश कर रहा हूं अगर मैं भीतर एक अंतर पर जा रहा हूं मौन होश खोज रहा हूं तो मैं किसी से कुछ भी नहीं छीन रहा हूं मुझसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता मुझसे किसी को लाभ हो सकता है महावीर के होने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ लाभ बहुत हुआ है लेकिन संसार में जितना बड़ा आदमी हो उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है वो बड़ा किसी भी दिशा में हो उसका बड़प्पन ही निर्भर होता है दूसरे से छीनने पर संसार में छीना झपटी नियम है क्योंकि शरीर छीना झपटी का प्रारंभ है वो मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती चीना चपड़ी वो फिर जीवन भर चलती जाती मोक्ष का अर्थ है जहां शुद्ध है चेतना शरीर से मुक्त जहां कोई संघर्ष नहीं है जहां होना दूसरे की हत्या और हिंसा पर निर्भर नहीं तो महावीर कहते हैं इस ऊर्जा का उपयोग उस जगत में प्रवेश के लिए ये प्रवेश दूसरे की तरफ दौड़ने से कभी भी ना होगा और काम वासना दूसरे की तरफ दौड़ती है काम वासना दूसरे से बांधती है और काम वासना दूसरे पर निर्भर करा देती है इसलिए काम वासना से जुड़े हुए व्यक्तियों में सदा कलह बनी रहेगी कलह का मतलब केवल इतना ही है कि कोई भी आदमी गुलाम नहीं होना चाहता और काम वासना गुलाम बना देती तो आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उस पर निर्भर हो जाते हैं उसके बिना आपको सुख संतोष क्षण भर के लिए जो झलक मिलती हो वो नहीं मिल सकती वो उसके हाथ में चाबी उसके हाथ में और उसकी चाबी आपके हाथ में हो जाती है चाबियां बदल जाती हैं पत्नी की चाबी पति के हाथ में पति की चाबी पत्नी के हाथ में निश्चित ही गुलामी अनुभव होनी शुरू हो जाती जिसके कारण हमें सुख मिलता है उसके हम गुलाम हो जाते हैं और जिसके कारण हमें दुख मिल सकता है उसके कारण भी हम गुलाम हो जाते फिर गुलामी के प्रति विद्रोह चलता है अभी एक बहुत विचारशील मनोवैज्ञानिक ने किताब लिखी है द इंटीमेट इनिमी वो पति पत्नी के संबंध में किताब है आंतरिक शत्रु आंतरिकता भी बनी रहती शत्रुता भी चलती रहती शत्रुता अनिवार्य है पति पत्नी के बीच मित्रता आकस्मिक है शत्रुता अनिवार्य है मित्रता सिर्फ इसलिए है कि ताकि शत्रुता टूट ही ना जाए जुड़ी रहे बनी रहे चलती रहे जब टूटने के करीब आ जाती तो मित्रता फिर मित्रता जमा देती है उखड़ा रूप फिर शत्रुता शुरू हो जाती शत्रुता अनिवार्य है उसका कारण है क्योंकि जिसके प्रति हम निर्भर हो जाते हैं उसके प्रति दुर्भाव शुरू हो जाता उससे बदला लेने का मन हो जाता है वो दुश्मन हो जाता है महावीर कहते हैं कि जब तक हम दूसरे के प्रति बह रहे हैं तब तक हम गुलाम रहेंगे काम वाचना सबसे बड़ी गुलामी है इसलिए ब्रह्मचरी को सबसे बड़ी स्वतंत्रता का है और इसीलिए ब्रह्मचरी को मोक्ष का अनिवार्य हिस्सा मान लिया महावीर ने जो मनुष्य अपना चित्त शुद्ध करने स्वरूप की खोज करने के लिए तत्पर है उसके लिए देह का श्रृंगार स्त्रियों का संसर्ग और स्वादिष्ट तथा पौष्टिक भोजन का सेवन विश्व जैसा है जिसे अपना चित्त शुद्ध करना हो जिसे स्वरूप की उपलब्धि करनी हो क्यों उसके लिए देह का श्रृंगार क्यों उसके लिए स्त्री का संसर्ग या पुरुष का संसर्ग और स्वादिष्ट तथा पौष्टिक भोजन विष जैसा है क्यों इसके कारण हम ठीक से ख्याल में ले, ले। देह का श्रृंगार हम करते ही इसलिए हैं कि हमारी उत्सुकता किसी और में है देह का श्रृंगार कोई अपने लिए नहीं करता सदा दूसरे के लिए करता है जिसके प्रति हम आश्वस्त हो जाते हैं उसके लिए हम देह का श्रृंगार नहीं करते हैं। इसलिए दूसरों की पत्नियां ज्यादा सुंदर मालूम पड़ती हैं अपनी पत्नियां उतनी सुंदर नहीं मालूम पड़तीं क्योंकि पत्नियां आश्वस्त हो जाती है पति के प्रति अब रोज रोज श्रृंगार करने की कोई जरूरत नहीं जिसको जीत ही लिया अब उसको जीतने का रोज रोज क्या कारण तो पति उनकी असली शकल देखता है उससे ऊब जाता है पड़ोसी उनकी नकली शकल देखते हैं जो बाहर तैयार होकर आती इसलिए पड़ोसी उनमें रस लेते मालूम पड़ते पश्चिम में मनोवैज्ञानिक समझाते हैं कि स्त्री को अगर पति को सदा ही अपने में उत्सुक रखना हो तो सदा ही वो रोज रोज जीते इसके उपाय करते रहना चाहिए जीत निश्चित न हो जाए क्योंकि जीत जब निश्चित हो जाती तो पुरुष का रसक हो जाता पुरुष जीत में उत्सुक है दूसरे की पत्नी कम सुंदर भी हो तो भी ज्यादा आकर्षक मालूम हो सकती है क्योंकि आकर्षण जीत में जितना दुरू हो जाए उतना मुश्किल मालूम पड़ने लगता है जितना मुश्किल मालूम पड़ने लगे उतनी चुनौती मिलती है श्रृंगार हम करते ही दूसरों के लिए अपने लिए नहीं अगर आपको अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप सोचें कि आप क्या करेंगे आप श्रृंगार नहीं करेंगे और भला कुछ भी करें सजाएंगे नहीं क्योंकि सजाने का मतलब है किसके लिए इसलिए हमने इंजाम कर रखा था पति मर जाए तो फिर हम विधवा स्त्री को सजने नहीं देते क्योंकि हम उससे पूछते हैं किसके लिए वो अगर अपने लिए ही सज रही थी तो विधवा को भी सजने में क्या हर्ज है वो पति के लिए सज रही थी अब चूंकि पति नहीं इसलिए किसके लिए और अगर विधवा को हम सजते देखें तो शक पैदा होता है कि उसने कही न कहीं ना कहीं पति की तलाश शुरू कर दी इसलिए हम उसको सजने नहीं देते उसको हम सब तरफ से कुरूप करने की कोशिश करते हैं बड़े मजे की बात है कि सौंदर्य दूसरे के लिए है असल में सौंदर्य एक फंदा है एक जाल है जिसमें हम किसी को फसाना चाहते हैं महावीर कहते हैं जब दूसरे में उत्सुकता ही नहीं तो श्रृंगार का क्या प्रयोजन इसलिए महावीर ने कहा तुम जैसे हो अपने लिए अगर तुम पृथ्वी पर अकेले होते तो वैसे ही रहो इसलिए महावीर नग्न हो गए इसलिए महावीर ने शरीर की सजावट छोड़ दी इसका यह मतलब नहीं है कि महावीर शरीर के प्रति शत्रु हो गए ना इसका यह भी मतलब नहीं कि महावीर ने अपने शरीर को कुरूप कर लिया क्योंकि वो तो दूसरी अतिशयोक्ति होती सौंदर्य भी अगर हम निर्माण करते हैं तो दूसरे के लिए कुरूपता भी अगर निर्माण करते हैं तो दूसरे के लिए जिस दिन पत्नी नाराज हो उस दिन वो पति के सामने सब तरह से कुरूप रहेगी सजेगी नहीं ये भी दूसरे के लिए अगर सजने से सुख देने का उपाय था तो कुरूप रह के दुख देने का उपाय महावीर ने दूसरे का ख्याल छोड़ दिया अपने लिए जैसा जी सकते थे वैसा जीने लगे इससे वे कुरूप नहीं हो गए बल्कि सही अर्थ में पहली दफा एक सौंदर्य निखरा जो दूसरे के लिए नहीं था जो अपने ही भीतर से आ रहा था जो अपने ही लिए था जो स्वभाव था श्रृंगार झूठ है और इसलिए श्रृंगार में छिपा हुआ सौंदर्य एक धोखा है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि श्रृंगार की चेष्टा वो जो वास्तविक सौंदर्य होना चाहिए था उसकी कमी की पूर्ति है इसलिए जितनी सुंदर स्त्री होगी उतना कम श्रृंगार करेगी जितनी कुरूप स्त्री होगी उतना ज्यादा श्रृंगार करेगी कुरूप समाज सब तरह से आभूषणों से लद जाएगा सुंदर समाज आभूषणों को छोड़ देगा हम कमी पूर्ति कर रहे हैं लेकिन दृष्टि दूसरे पर है दृष्टि सदा दूसरे पर है पुरुष क्यों इतना श्रृंगार नहीं करता है? पुरुष कुछ और करता है क्योंकि स्त्रियां सौंदर्य में कम उत्सुक है शक्ति में ज्यादा उत्सुक पुरुष शक्ति में कम उत्सुक है सौंदर्य में ज्यादा उत्सुक है इसलिए स्त्रियां पूरी जिंदगी श्रृंगार में बिताती पुरुष श्रृंगार की फिक्र नहीं करता उसका कारण उसका कारण इतना है कि पुरुष के लिए शक्ति अगर हो उसके पास तो वही स्त्री की उत्सुकता का कारण है कितना धन उसके पास है कितना बलिष्ठ शरीर उसके पास है ये स्त्री के लिए मूल्यवान है स्त्री के मन में सौंदर्य का अर्थ शक्ति है पुरुष के मन में सौंदर्य का कमनीता है कोमलता है शक्ति नहीं पर पुरुष शक्ति को बढ़ाने में लगा रहता है जिस चीज से भी शक्ति मिलती है धन से मिलती है, यश से मिलती है तो धन की दौड़ करता है यश की दौड़ करता है मगर वो भी दूसरे के लिए है महावीर कहते हैं ये दूसरे के लिए होना यही संसार है अपने लिए हो जाना मुक्ति है ये जो दूसरे के लिए होने की चेष्टा है इसमें श्रृंगार भी होगा स्त्रियों का संसर्ग भी होगा स्त्री से या पुरुष से मतलब नहीं है विपरीत यौन से विपरीत यौन के पास रहने की आकांक्षा होगी क्योंकि जब भी विपरीत यौन पास होगा तभी आपको लगेगा आप हैं और जब वो पास में होगा तभी आप उदास हो जाएंगे लगेगा तो आप नहीं तो देखें अगर 20 पुरुष बैठे हो और उनमें चर्चा चल रही हो और फिर एक सुंदर स्त्री उस कमरे में आ जाए तो कमरे की रौनक बदल जाती है चेहरे बदल जाते चर्चा में हल्का पन आ जाता है भारीपन मिट जाता है विवाद की जगह ज्यादा संवाद मालूम पड़ने लगता है क्यों बीस पुरुष स्त्री के आते अनुभव पहली दफा करते हैं कि वो पुरुष है स्त्री की जो मौजूदगी है वो उनके पुरुष के प्रति सचेतना बन जाती है उनकी रीढ़ें सीधी हो जाएंगी वो ठीक समझ के बैठ जाएंगे टाई ठीक कर लेंगे कपड़े वगैरह सब सुधार लेंगे विपरीत मौजूद हो गया आकर्षण शुरू हो गया विपरीत का आकर्षण इसलिए पुरुषों के अगर क्लब हों तो उदास होंगे अकेले पुरुषों के क्लब बिल्कुल उदास होंगे वहां कोई रौनक न होगी अकेली स्त्रियों की भी अगर बैठक हो तो थोड़ी बहुत देर में जो स्त्रियां मौजूद नहीं है जब उनकी निंदा चुक जाएगी तो सब फालतू मालूम पड़ने लगेगा दो स्त्रियों में मित्रता भी मुश्किल है मित्रता का एक ही कारण हो सकता है कि अगर कोई तीसरी स्त्री दोनों की शत्रु हो तो कोई उपाय नहीं पुरुषों में मित्रता हो जाती क्योंकि उनके बहुत शत्रु हैं चारों तरफ मित्रता बनाती हम इसलिए कि शत्रु के खिलाफ लड़ना स्त्रियों में कोई मैत्री नहीं बन सकती और उनका अगर बैठक हो तो उसमें चर्चा योग भी कुछ नहीं हो सकता सब छिखिला होगा लेकिन एक पुरुष को प्रवेश करा दे और सारी स्थिति बदल जाएगी ये अचेतन सब होता है ये अचेतन सब होता है इसके लिए कोई चेतन रूप से आपको कुछ करना नहीं होता आपकी ऊर्जा ही करती है दूसरे की हम तलाश करते हैं ताकि हम अपने को अनुभव कर सकें विपरीत को हम खोजते हैं ताकि हमें अपना पता चल सके इसलिए महावीर कहते हैं विपरीत का संसर्ग जिसे ब्रह्मचर्य साधना है जिसे स्वरूप की तलाश करनी है उसे छोड़ देना चाहिए ख्याल ही विपरीत का छोड़ देना चाहिए क्योंकि आत्मा विपरीत से नहीं जानी जा सकती केवल शरीर विपरीत से जाना जा सकता है शरीर के तल पर आप स्त्री हैं पुरुष है आत्मा के तल पर आप न स्त्री हैं न पुरुष अगर आत्मा को खोजना है तो विपरीत का कोई उपयोग नहीं है अगर शरीर की ही खोज जारी रखनी है तो विपरीत के बिना कोई उपयोग नहीं वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी ना कभी स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं थे बाइबल की कहानी बड़ी सच मालूम पड़ती है बाइबल में कहानी है कि ईश्वर अकेला रहते रहते उब गया अकेला अकेला रहता कोई भी जाए उसने आदम को पैदा किया फिर आदम अकेला उबने लगा तो उसकी पसली निकालकर उसने हवा ईव को पैदा किया स्त्री को पैदा किया ने बड़ा गहरा मजाक किया उसने कहा पहले ईश्वर अकेला उबरा था फिर उसने आदम को पैदा किया फिर आदम और ईश्वर उबने लगा फिर उसने आदम की हड्डी से ईव को पैदा किया फिर ईब और आदम उबने लगे उन्होंने बच्चे पैदा किए कैन और अबैल को पैदा किया फिर कैन अबेल, अदम ईव, ईश्वर सब उगने लगे पूरा परिवार उगने लगा तो फिर उन्होंने पूरा संसार पैदा किया और अब पूरा संसार उभरा है लेकिन बाइबल की कहानी कहती है कि अदम की हड्डी से ईश्वर ने ईव को पैदा किया है ये बात अब तक तो मिथ पुराण कल्पना थी लेकिन विज्ञान की खोजों ने सिद्ध किया कि इसमें एक सच्चाई है जैसे हम पीछे लौटते हैं जीवन में तो अमीबा जो पहला जीवन का अंकुरण है पृथ्वी पर उसमें स्त्री और पुरुष एक साथ है उसका शरीर दोनों का है उसको पत्नी खोजने कहीं जाना नहीं पड़ता उसकी पत्नी उसके साथ ही जुड़ी है। वो पति पत्नी एक वो पहला रूप है अमीबा फिर बाद में बहुत बाद में अमीबा टूटा और उसके दो हिस्से हुए इसलिए स्त्री इस पुरुष में इतना आकर्षण है क्योंकि बायोलॉजी के हिसाब से वे एक बड़े शरीर के दो टूटे हुए हिस्से इसलिए वो पास आना चाहते हैं निकट आना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं फिर से संभोग उनकी जुड़ने की कोशिश है इस कोशिश में उन्हें जो क्षण भर को मेल मालूम पड़ता है वही उनका सुख है ये जो जुड़ने की कोशिश है शरीर के तल पर अर्थपूर्ण है क्योंकि आधे आधे हैं दोनों और दोनों को अधूरापन लगता है पर आत्मा के तल पर न कोई पुरुष है न कोई स्त्री इसलिए महावीर कहते हैं जो स्वरूप को खोज रहा हो शरीर को नहीं उसके लिए विपरीत के संसर्ग की सार्थकता तो है ही नहीं खतरा भी है क्योंकि जैसे विपरीत मौजूद होगा उसका शरीर प्रभावित होना शुरू हो जाएगा वो कितना ही अपने को रोके उसके शरीर के अणु विपरीत के प्रति खिंचने लगेंगे ये खिंचाव वैसा ही है जैसे हम चुंबक को रख दे और लोहे के कण उसकी तरफ खिंचाए जैसे पुरुष मौजूद होगा स्त्री मौजूद होगी तो दोनों के शरीरों के कण का रुख आकर्षण का हो जाता है वो एक दूसरे के करीब आने को उत्सुक हो जाते आपकी इच्छा और अनिच्छा का सवाल नहीं है आपकी बायोलॉजी आपके शरीर का ढांचा आपकी बनावट आपका होना ऐसा है कि स्त्री और पुरुष के करीब होते ही तत्काल खिंचाव शुरू हो जाता है उस खिंचाव को आप रोकते हैं क्योंकि वो मेरी पत्नी नहीं है वो मेरा पति नहीं है आप उसको रोकते हैं वो सभ्यता है संस्कृति है नियम है लेकिन खिंचाव शुरू हो जाता है वो खिंचाव आपको आत्मा के तल पर जाने से रोकेगा तो आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ बहने लगी इसलिए महावीर कहते हैं ये संसार खतरनाक है ब्रह्मचरी के साधक को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन भी वे कहते हैं खतरनाक है। विष जैसा है क्यों क्योंकि आपकी जो भी वीर ऊर्जा है वह आपके पौष्टिक भोजन से निर्मित होती है आपका जो भी काम वासना है वो पौष्टिक भोजन से निर्मित होती है तो महावीर कहते हैं इतना भोजन लो जिससे शरीर चल जाता हो बस इससे ज्यादा भोजन जो अतिरिक्त शक्ति देगा वो काम वासना बनती है तो महावीर कहते हैं ये जो अतिरिक्त भोजन है ये तुम्हें नहीं मिलता तुम्हारी काम वासना को मिलता है इस थोड़ी बात को हम समझ लें एक अनिवार्य शक्ति जरूरी है चलने उठने बैठने काम करने बोलने इस सब के लिए एक खास कैलोरी की शक्ति जरूरी है। उतनी कैलोरी शरीर में लग जाती है उसके अतिरिक्त जो आपके पास बचता है वही आपकी काम वासना को मिलता है ध्यान रखें हमारे पास जब भी कुछ अतिरिक्त बचता है जब भी शरीर में ही नहीं बाहर भी अगर आपके बैंक बैलेंस में आपके खर्च और व्यवस्था और जीवन की व्यवस्था को बचा के कुछ बचता है तो वो भोग और विलास में लगेगा उसका कोई और उपयोग नहीं अतिरिक्त हमेशा विलास है इसलिए जिन समाजों के पास समृद्धि बढ़ेगी वो विलासी हो जाएंगे ये बड़ी कठिनाई है गरीब अपनी तकलीफें अमीर की अपनी तकलीफें गरीब को जीवन की जरूरतें पूरी नहीं है इसलिए बेईमान हो जाएगा चोर हो जाएगा अपराधी हो जाएगा अमीर के पास जरूरत से ज्यादा है इसलिए बिलास हो जाएगा संतुलन बड़ा मुश्किल है महावीर कहते हैं संतुलन सम्यक उतना भोजन जितने से शरीर का काम चल जाता हो उससे कम भी नहीं उससे ज्यादा भी नहीं महावीर का जोर सम्यक आहार पर है इतना कि जितने से काम चल जाता हो लेकिन हम ज्यादा लिए चले जाते हैं इसमें जो चीजें गिनाई हैं उन्होंने दूध मलाई घी मक्खन ये थोड़ा सोचने जैसी है दूध असल में अत्यधिक कामोत्तेजक आहार है और मनुष्य को छोड़कर पृथ्वी पर कोई पशु इतना काम वासना से भरा हुआ नहीं और उसका एक कारण दूध है क्योंकि कोई पशु बचपन के कुछ समय के बाद दूध नहीं पीता सिर्फ आदमी को छोड़कर पशु को जरूरत भी नहीं शरीर का काम पूरा हो जाता है सभी पशु दूध पीते हैं अपने मां का लेकिन दूसरों की माताओं का दूध सिर्फ आदमी पीता है और वो भी आदमी की माताओं का नहीं जानवरों की माताओं का भी पीता है दूध बड़ी अद्भुत बात है और आदमी की संस्कृति में दूध ने ना मालूम क्या क्या किया है जिसका हिसाब लगाना कठिन है बच्चा एक उम्र तक दूध पिए ये नैसर्गिक है इसके बाद दूध समाप्त हो जाना चाहिए सच तो यह है जब तक माँ के स्तन से बच्चे को दूध मिल सके बस तब तक ठीक है उसके बाद दूध की आवश्यकता नैसर्गिक नहीं है बच्चे का शरीर बन गया निर्माण हो गया दूध की जरूरत थी हड्डी थी खून था मांस बनाने के लिए स्ट्रक्चर पूरा हो गया ढांचा तैयार हो गया अब सामान्य भोजन काफी होगा अब भी अगर दूध दिया जाता है तो ये सारा दूध काम वासना का निर्माण करता है ये अतिरिक्त है इसलिए वात सैन्य में कहा है कि हर संभोग के बाद पत्नी को अपने पति को दूध पिलाना चाहिए ठीक कहा दूध जिस बड़ी मात्रा में वीरी बनाता है और कोई चीज नहीं बनाती क्योंकि दूध जिस बड़ी मात्रा में खून बनाता है और कोई चीज नहीं बनाती खून बनता फिर खून से वीरी बनता तो दूध से निर्मित जो भी है वो कामोत्तेजक है इसलिए महावीर ने कहा कि वो उपयोगी नहीं है खतरनाक कम से कम ब्रह्मचरी के साधक के लिए खतरनाक ठीक है कामसूत्र में और महावीर की बात में कोई विरोध नहीं भोग के साधक के लिए सहयोगी है तो योग के साधक के लिए अवरोध है फिर पशुओं का दूध है वो निश्चित ही पशुओं के लिए उनके शरीर के लिए उनकी वीर ऊर्जा के लिए जितना शक्तिशाली दूध चाहिए उतने मादाएं पैदा करती जब एक गाय दूध पैदा करती तो आदमी के बच्चे के लिए पैदा नहीं करती सांड के लिए पैदा करती और जब आदमी का बच्चा पिए उस दूध को और उसके भीतर सांड जैसी काम वासना पैदा हो जाए तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है वो आदमी का आहार ना था इस पर अब तो वैज्ञानिक भी काम करते हैं और आज नहीं कल हमें समझना पड़ेगा कि अगर आदमी में बहुत सी पशु प्रवृत्तियां हैं तो कहीं उनका कारण पशुओं का दूध तो नहीं अगर उसकी पशु प्रवृत्तियों को बहुत बल मिलता है तो उसका कारण पशुओं का आहार तो नहीं आदमी का क्या आहार है ये अभी तक ठीक से तय नहीं हो पाया लेकिन वैज्ञानिक हिसाब से अगर आदमी की, की पेट की हम जांच करें जैसा कि वैज्ञानिक किए हैं तो वो कहते हैं आदमी का आहार शाकाहारी ही हो सकता है क्योंकि शाकाहारी पशुओं के पेट में जितनी बड़ा इंटेस्टाइन की जरूरत होती है उतनी बड़ी इंटेस्टाइन आदमी के भीतर है मांसाहारी जानवरों की इंटेस्टाइन छोटी होती है जैसे शेर की बहुत छोटी होती है। क्योंकि मांस पछा हुआ आहार है बड़ी जरूरत नहीं है पचा पचाया है तैयार है भोजन उसने ले लिया वो सीधा का सीधा शरीर में लीन हो जाएगा बहुत छोटे पाचन यंत्र की जरूरत है इसलिए बड़े मजे की बात है कि शेर 24 घंटे में एक बार भोजन करता है काफी है बंदर शाकाहारी देखा आपने उसको दिन भर चबाता रहता उसकी इंटेस्टाइन बहुत लंबी और उसको दिन भर भोजन चाहिए इसलिए वो दिन भर चबाता रहे आदमी को भी बहुत मात्रा में एक बार खाने की बजाय छोटी छोटी मात्रा में बहुत बार खाना उचित है वो बंदर का वंशज है और जितना शाकाहारी हो भोजन उतना कम कामोत्तेजक है जितना मांसाहारी हो उतना कामोत्तेजक होता जाएगा दूध मांसाहार का हिस्सा है दूध मांसाहार है क्योंकि मां के खून और मांस से ही निर्मित होता है शुद्धतम मांसाहार है इसलिए जैनी जो अपने को कहते हैं कि हम गैर मांसाहारी हैं, कहना नहीं चाहिए जब तक वो दूध न छोड़ छोड़ना <laughs> कोई करो ज्यादा शुद्ध शाकाहारी हैं, क्योंकि वो दूध नहीं लेते क्यों कहते हैं दूध एनिमल फूड है वो नहीं लिया जा सकता लेकिन दूध तो हमारे लिए पवित्रतम है पूर्ण आहार है सब उससे मिल जाता है लेकिन बच्चे के लिए और वो भी उसकी अपनी मां का दूसरे की मां का दूध खतरनाक है और बाद की उम्र में तो फिर दूध मलाई और घी और ये सब और उपद्रव हैं, दूध से निकले हुए मतलब दूध को हम और भी कठिन करते चले जाते हैं जब मलाई बना लेते फिर मक्खन बना लेते फिर घी बना लेते तो घी शुद्धतम काम वासना हो जाती और ये सब अप्राकृतिक है और इनको आदमी लिए चला जाता है निश्चित ही उसका आहार फिर उसके आचरण को प्रभावित करता है तो महावीर ने कहा है सम्यक आहार शाकाहारी आहार बहुत पौष्टिक नहीं केवल उतना जितना शरीर को चलाता है ये सम्यक रूप से सहयोगी हैं उस साधक के लिए जो अपनी तरफ आना शुरू हुआ शक्ति की जरूरत है दूसरे की तरफ जाने के लिए शांति की जरूरत है स्वयं की तरफ आने के लिए अब ब्रह्मचारी कामुख शक्ति के उपाय खोजेगा कैसे शक्ति बढ़ जाए शक्ति शक्तिवर्धक दवाइया लेता रहेगा कैसे शक्ति बढ़ जाए ब्रह्मचरी का साधक कैसे शक्ति शांत बन जाए इसकी चेष्टा करता रहेगा जब शक्ति शांत बनती है तो भीतर बहती है और जब शांति भी शक्ति बन जाती है तो बाहर बहने शुरू हो जाती है आज इतना ही पांच मिनट रुके